शिवानंद स्मृति संग्रह स्वामी शिवानंद केरल प्रदेश के कोचिन राज्य के तत्कालीन तृतीय राजकुमार श्री रवि वर्मा की डायरी थे शुक्रवार सोलह मई उन्नीस सौ नीलगिरी स्थित कुन्नूर में रहते समय त्रिचूर के विवेक विवे दयम अंग्रेजी हाई स्कूल के शिक्षक श्री विश्वनाथ अय्यर महाशय के साथ श्री महापुरुष महाराज का वार्तालाप अय्यर महापुरुष महाराज से दीक्षा लेने के इच्छुक थे उनके पास महापुरुष महाराज के नाम लिख स्वामी सिद्धेश्वरानंद जी का एक पत्र था उन्होंने इसे महाराज को दिया अय्यर महाशय और भी अधिक धर्म भाव सम्पन्न होने के लिए क्या करना होगा वह तो मुझे ज्ञात नहीं है आप कृपा करके उपदेश दीजिए श्री महापुरुष जी श्री गुरु महाराज के नाम से तुम स्कूल में जो काम कर रहे हो वही तुम्हें धर्म भाव प्राप्त करने में सहायता देगा अनासक्त कर्म अत्यंत शक्ति सम्पन्न और प्रभावशाली है जिससे तुम्हारा धर्म जीवन गठित होगा अय्यर मैं भगवान का ध्यान अधिक समय तक नहीं कर सकता श्री महापुरुष यदि तुम उनके ध्यान में और भी अधिक मग्न रहे तो अन्य कोई काम नहीं कर सकोगी श्री भगवान की इच्छा यह है कि तुम उनके प्रतिनिधि रूप से उन्हीं का काम करते रहो और इसलिए तुम्हें उन्होंने अपने ध्यान में बहुत समय तक रहने में असमर्थ किया है तुम उनके शरणागत होकर सब काम करने की चेष्टा करो और अपने सभी कामों को उन्हें निवेदित कर दो प्रतिदिन बहुत भोर में निद्रा से उठकर कुछ समय तक उनका ध्यान करते रहना और श्री गुरु महाराज से प्रार्थना करना कि वे दिन भर के सभी कामों में तुम्हें अनाशक्त रखे रात को भी सोते समय ईश्वर का चिंतन करके अपने दिन भर के कामों को उन्हें सौंप देना क्या तुम विवाहित हो अयर जी महाराज आपसे दीक्षा मिलने पर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी श्री महापुरुष आंखें मूंद मून कर चिंतामग्न हो गए बाद में उनके ओर देखकर पूछा भगवान का कौन रूप तुम्हें अच्छा लगता है अय्यर शंकर श्री महापुरुष तुम्हारा इष्ट कौन है अय्यर भगवान श्री रामकृष्ण श्री महापुरुष जी अच्छी बात मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा तुम्हें निश्चित रूप से विश्वास करना होगा कि वही एकमात्र योगा अवतार इस युग के ईश्वर हैं और शास्त्र लिखित अवतार के सभी लक्षण उनमें हैं तुम कब तक यहाँ रह सकोगे तुम कब लौट जाना चाहते हो अय्यर, जब आप मुझे जाने की आज्ञा देंगे मेरी छुट्टी तो पहले ही खत्म हो चुकी है इस कारण मैं जहाँ तक हो शीघ्र ही लौट जाना चाहता हूँ श्री महापुरुष त्रिचुर जाने की अगली ट्रेन कब है अयर शाम को साढ़े चार बजे उस समय महापुर ने मुझसे पूछा कि समय क्या है मैंने बताया दोपहर के ढाई बजे है महापुर यदि तुम यहाँ से साढ़े तीन बजे के लगभग यदि तुम यहाँ से साढ़े तीन बजे के लगभग रवाना हो जाओ तो ट्रेन पकड़ सकोगे ना अय्यर जी हाँ महापुरुष जी ने अय्यर महाशय को स्नान करके अपने पास जाने के लिए कहा कह दिया अय्यर महाशय स्नान करके विभूति लगाकर कर श्री महापुरुष जी के पास आए और तब उन्होंने दीक्षा दी महापुरुष जी अपने कमरे में चले गए किंतु थोड़ी देर में आकर अय्यर महाशय को और भी कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा इसके बाद उन्होंने कुछ प्रसादी फल लाकर अय्यर महाशय को दिए और उन्हें अपने कमरे में ले जाकर विशेष आशीर्वाद दिया इसके कुछ क्षणों के बाद अय्यर महाशय उन्हें प्रणाम कर चले गए तीसरे पहर तीन बजे का समय था मंगलवार बीस मई उन्नीस सौ मैसूर राज्य की भूतपूर्व चीफ इंजीनियर श्रीनिवास अयंगर महाशय महापुरुष के दर्शनों के लिए आए उनके शास्त्री महापुरुष जी का इस प्रकार वार्तालाप हुआ अयंगर महाशय ने कहा कि वे कुछ दिन अल्मोड़े के मायावती अद्वैत आश्रम में रहना चाहते हैं महापुरुष इसका प्रबंध बहुत सहज में ही हो जाएगा वह आश्रम नगर से कुछ दूर पर है इस कारण पहले से जता देनाम होगा जिससे वे आपका सामान आश्रम तक ढोले जाने के लिए कुलियों का प्रबंध कर ले अतः आपके रवाना होने के कम से कम पंद्रह दिन पहले जता देना होगा अंगर महाशय मैं वैसा ही करूँगा बहुत से पुस्तकें पढ़कर और अनेक व्यक्तियों से धर्म चर्चा करके भी मेरी धर्म के बारे में कोई संतोषजनक धारणा नहीं हुई श्री महापुरुष आलोचना करने से और शुष्क तर्कों से पूर्ण पुस्तकें पढ़ने से आपका संदेह ही बढ़ता रहेगा अब आपको ऐसे लोगों के साथ संसंग करना होगा जो भगवान को जान गए हैं या उस मार्ग में कुछ अग्रसर हुए हैं किंतु इसे भी याद रखिएगा कि सभी कुछ अपने मन पर निर्भर है यदि आपका मन शांत और स्थिर न हो तो नगर से दूर सैकड़ों निर्जन स्थानों में रहने से भी कुछ लाभ न होगा भगवान के निकट हार्दिक प्रार्थना जताइएगा जिससे उनकी कृपा से आपका मन शांत और स्थिर हो जाए और आप उन्हें प्राप्त कर सके जब कभी आपका मन विक्षिप्त होने लगे तभी सर्व प्रयत्न से उसे लौटा लाने की चेष्टा कीजिएगा पहले पहल संभवतः आप सफल काम नहीं हो सकेंगे किंतु यदि आप में ईश्वर लाभ के लिए दृढ़ संकल्प के साथ भक्ति भी रहे तो समय आने पर आपको द्रुत उन्नति सुनिश्चित है और जब आप उस धर्मराज्य में कुछ अग्रसर हो सकोगे तब भगवान स्वयं आकर आपका हाथ पकड़कर ठीक पथ दिला देंगे किंतु आरंभ में पुण्यात्माओं का सत्संग अधिक आवश्यक है तभी तक इतने धर्म ग्रंथ मिले सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है मैं तो आपसे भगवत लाभ प्राप्त परम भक्तों की जीवनी पढ़ने के लिए कहूँगा अयंगर यह कहना तो सहज है कि जब भी मन विक्षिप्त हो तभी उसे लौटा लेना चाहिए किंतु तो प्रश्न यह है कि वह कैसे किया जाएगा श्री महापुरुष जी ध्यान के समय श्री भगवान की लीला की बातें सोचिएगा अहिंगर कुछ लोग कहते हैं कि भोजन सात्विक होना चाहिए सात्विक भोजन ही खाना चाहिए यह कहते हैं और कोई कोई वस्तुएं तामसिक होने के कारण खाना उचित नहीं है ऐसा भी कहते हैं मैं क्या करूँ श्री श्री महापुरुष जी इस विषय में कोई मनुष्य या कोई ग्रंथ क्या कहता है उस पर महत्व न दीजिएगा जो आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है वही खाइएगा एंगर मेरे पेट में किस प्रकार का खाद्य सहज में हजम होगा उसे मैं कैसे जानूंगा फिर कोई कोई कहते हैं कि प्राणायाम करना चाहिए श्री महापुरुष जी सिद्ध गुरु न पाने तक प्राणायाम नहीं करना चाहिए उस मार्ग में अनेक विपत्तियाँ हैं केवल भोजन के विषय में मैं इतना कहूँगा कि जो खाद्य आपके शरीर में सहज आता है वही खाइएगा किस प्रकार का खाद्य लेना चाहिए उस पर अधिक जोर देना है हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भगवान लाभ यदि शरीर स्वस्थ रहे तो हम एकाग्रता के साथ मन को संलग्न नहीं रख सकते इस कारण ऐसा खाद्य लेना चाहिए जिससे शरीर स्वस्थ रहे भगवान को जानने के लिए आपको सबसे अधिक आवश्यक विषय है पहला जो कोई भगवान को जान सके हैं या जो उस मार्ग में ठीक ढंग से चल रहे हैं उनका सत्संग करना दूसरा विशिष्ट भगवत भक्तों की जीवनी अत्यंत आग्रह से पढ़ना तीसरा सबसे अधिक प्रयोजन है अभ्यास और वैराग्य का इष्ट चिंतन के अतिरिक्त अन्य सभी चिंताओं का वर्जन ऐगर अच्छा बुरा कोई भी काम क्यों न करूं क्या मैं उन सभी को प्रभाव से परे रहकर पवित्र आध्यात्मिक जीवन चला सकता हूँ महापुरुष निश्चय ही नहीं आपका शुभ कर्म आपको और भी अधिक परिणाम में आध्यात्मिक भाव से भावित रहने में सहायता देगा फिर जो कुछ अशुभ कर्म होंगे वे आपको भगवान की ओर से विमुख करके संसार में खींच लाएँ और आपकी आत्मा को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने नहीं देंगे जो मुक्ति आपके मनुष्य जन्म का एकमात्र लक्ष्य होनी चाहिए उससे आपको दूर हटा ले जाएंगे शनिवार 31 मई 1924 सौ चौबीस ईस्वी महापुरुष जी मेरी ओर देखकर यह जीवन ही वृथा है यदि भगवान के काम में न लगा और केवल मन संपत्ति उपार्जन के काम में बीत गया आप पहले हाथ मुंह धोलेंगे बिछौने में बैठे बैठे ध्यान कर सकते हैं किंतु कुशासन कंबल के आसन मां या मृगचर्म के ऊपर बैठकर ध्यान करना ही अच्छा है रविवार एक जून 1924 सौ चौबीस से हुई कादम्बी श्रीनिवास अयंगर आए हैं श्री है। महापुरष और उनमें कुछ बातचीत हुई अयंगर महाशय क्या भगवान अपने नियमों के परे हैं मेरी धारणा है कि वे अपने बनाए नियमों का अतिक्रमण नहीं कर सकते श्री महापुरष भगवान नियम के बाहर हैं हमारे यहां देखिए ना एक देश के राजा ही अपने नियम के बाहर रहते हैं अनेक क्षेत्रों में वे अपने नियम को तोड़ते हैं जबकि वे समझते हैं कि ऐसे नियम को तोड़ने से मनुष्य का यथार्थ कल्याण होगा यदि एक मनुष्य ऐसा बर्ताव कर सकता है तो ईश्वर सर्वशक्तिमान और दया की मूर्ति होकर ऐसा काम क्यों नहीं कर सकते हमारे सामने ही इसका एक उदाहरण है रानी रासमढ़ी के दमान मथुर बाबू ने एक बार श्री गुरु महाराज से कहा था कि भगवान प्रकृति के नियम विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकते श्री गुरु महाराज ने तर्क के स्वर से कहा कि भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं क्योंकि वे सभी नियमों से परे हैं प्रकृति के नियम की बात ही क्या है मथुर बाबू ने पूछा कि लाल फूल के पौधे पर क्या सफ़ेद फूल खिल सकता है श्री गुरुदेव ने उत्तर दिया भगवान की इच्छा हुई तो वह भी संभव है दैवयोग से दूसरे दिन तक लाल जवा फूल के पौधे में लाल फूलों के साथ एक सफ़ेद फूल भी खिला उसे मथुर बाबू को दिखाते ही उन्होंने मान लिया वे स्वयं भूल कर चुके थे और श्री गुरुदेव की बात ही ठीक रही अयंगर मेरी धारणा है कि आगामी और संचित कर्म केवल इन दोनों को ही भगवान नष्ट कर सकते हैं किंतु इच्छा रहते हुए भी प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं कर सकते श्री महापुरुष प्रारब्ध कर्म भी भगवान नष्ट कर सकते हैं किंतु जब आप चाहें तभी भगवान नष्ट नहीं करेंगे यदि भगवान समझे कि आप उनके परम भक्त और विशेष कृपा के योग्य हैं तो आपका प्रारब्ध हुए हुए नष्ट कर सकते हैं दक्षिणेश्वर में श्री ठाकुर के पास आते जाते समय योगिन महाराज विवाहित थे विवाह होने के कारण उनकी ऐसी धारणा हुई कि उनकी ईश्वर प्राप्ति की सारी आश आशाएँ नष्ट हो गई है इस कारण वे श्री गुरु महाराज के पास जाने से में भी लज्जित हो रहे थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि गुरुदेव ने कहा है कि कामने कामचन में आसक्त मनुष्य को भगवान लाभ की कोई आशा ही नहीं है। किंतु श्री श्री महापुरुष गुरु महाराज योगिन की अनुपस्थिति सह नहीं सकते थे किसी कौशल से एक दिन उन्होंने योगिन को अपने पास बुलवाया योगिन को आते देखकर ही श्री गुरु महाराज अपनी अंतरदृष्टि से जान गए कि किस कारण योगिन उनसे दूर हट रहा है उन्होंने आगे बढ़कर योगिन को छाती से लगा लिया और कहा तू क्यों नहीं मेरे पास आता क्या विवाह के कारण डरता है यदि अपने शरीर की ओर उंगली से दिखाकर यहाँ की कृपा रहे तो तू बार बार विवाह कर सकता है उससे तेरा कोई अमंगल नहीं होगा यदि तू अपनी स्त्री से डरता हो तो उसे एक दिन मेरे पास लाना मैं उसे छोकर आध्यात्मिक शक्ति संपन्न कर दूंगा अतः भगवान चाहे तो हमारे प्रारब्ध कर्मों को जलाकर खाक कर दे सकते हैं एंगर महा रामदास परम भक्त थे उन्होंने भद्राचलम में भद्राचलम में मंदिर बनवाया और निर्धन तथा धार्मिक लोगों की सहायता के लिए प्रचुर धन दिया था और इस कारण उन्हें जेल जाना पड़ा और भी कुछ कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ा था भगवान ने क्यों ऐसे भक्तों की रक्षा नहीं की श्री महापुरुष भगवान को क्या करना चाहिए यह हम लोग नहीं समझ सकते आप कैसे समझ गए कि रामदास ने जेल में जाकर कष्ट सहा था ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्य संपादन के समय उन्होंने ऊपर कितना ही दुख क्यों न आए उसे भक्त दुःख नहीं मानते ऐंगर भगवान तो सर्वत्र विराजमान है तो क्या वे मूर्ति में विशेष रूप से रहते हैं श्री महापुरुष जी जी हाँ ईश्वर मूर्ति में विशेष रूप से विराजमान है जब कोई भक्त उनकी ओर अग्रसर हो जाता है तो उसे मालूम हो जाता है कि भगवान उस मूर्ति में है और हमारे निवेदित भोग को भी वे ज्योति रूप से स्पर्श कर ग्रहण करते हैं वैसा श्री महापुरुष श्री महाराज और श्री श्री माँ दोनों ने ही देखा है शनिवार बीस फरवरी उन्नीस सौ छब्बीस मठ हावड़ा सुबह नौ बजे मुझे एक संन्यासी दीक्षा के लिए मंदिर में ले गए मैं श्री गुरु महाराज की पादुका के पास ही बैठा उनकी फोटो और कवच मेरे सामने थे श्री महापुरुष जी उत्तराभिमुख होकर बैठे थे भगवान की पवित्र पादुका की पूजा करने के लिए उन्होंने मुझे फूल दिया और मेरे परम भाग्य से मैं उस पादुका का स्पर्श भी कर सका था पहले उसी श्री पादुका की मैंने पूजा की थी दीक्षा के समय श्री महापुरुष जी ने मुझे आश्वासन देकर कहा था कि श्री श्री ठाकुर ने पहले ही मुझे अपनी पुण्य छाया में आश्रय दिया है मेरे अंतर में मंत्र भी दिया है और श्री महापुरुष जी केवल अनुष्ठानिक भाव से मेरे कानों में मंत्र सुनाएंगे श्री महापुरुष जी ने कृपा करके मेरी जपमाला में मंत्र जप कर दिया और वही बैठकर कुछ समय तक जप करने के लिए कहा तथा श्री श्री ठाकुर से प्रार्थना करने के लिए भी आज्ञा दी